सर मुझे नहीं पता मुझे कुछ नहीं पता सर उसने लगभग रोते हुए कहा यह बहुत अजीब आदमी है सर ज्यादा किसी से बात नहीं करता था किसी के कांटेक्ट में भी नहीं रहता था मुझे तो नहीं लगता कि वो मेरे पास कभी आएगा भी तुमने अभी बताया कि तुमने उसे घर के बदले में पंद्रह लाख दिया था है ना विक्रांत ने अपनी भॉई टेडी करते हुए सवाल किया तो ये बताओ तुमने ये पंद्रह लाख कैसे दिया था उसे कैश या अकाउंट ट्रांसफर मतलब उसका बैंक अकाउंट है ना सर मैंने कैश दिया था उसने तुरंत ही जवाब दिया मैं अकाउंट इन ट्रांसफर करने के लिए कह रहा था लेकिन वो बार बार कैश की ही डिमांड कर रहा था शायद उसको किसी और का भी उधार चुकाना था चार या पांच लाख किसी और के भी ले रखा था ओके तो चलो मान लिया कि उसने पंद्रह लाख में से पाँच लाख किसी और को भी दे दिया लेकिन फिर भी उसके पास कम से कम दस लाख रुपये कैश में बचा था ना विक्रांत ने नैना की तरफ देखते हुए कहा तो कहने का मतलब ये है कि इतने पैसे होने के बाद उसे अब करने की नहीं थी विक्रांत मतलब के मतलब मेहता को पैसे कमाने की चिंता नहीं थी अब वो आराम से मर्डर को अंजाम दे सकता था सर मैं क्या करूँ रूही ने फिर थोड़े धीमे लहजे में विक्रांत से सवाल किया तुम लोग पुलिस वाले हो इस वक्त उस बूढ़े के बगल में बैठी हुई लड़की ने अपनी भुआई टेढ़ी करते हुए विक्रांत से कहा आई दिखाओ इसके बाद दूसरी लड़की ने भी संदेश जाहिर करते हुए कहा और अगर तुम लोगों के पास आईडी कार्ड है तो भी तुम लोग इस तरह से किसी के घर में घुस नहीं सकते अरे चुप रहो लेकिन उस अधेड़ ने उन दोनों लड़कियों को घूरते हुए कहा चुप करो तुम लोगों को उनकी गन नहीं दिख रही है विक्रांत ने हल्की साँस छोड़ते हुए अपना सिर हिला दिया वो इस वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं खड़ी करना चाहता था ऐसे में उसे तुरंत ही कहा कोई बात नहीं मैं आप लोगों को आई कार्ड दिखा रहा हूँ फिर नैना पहले उन लोगों को घूरते हुए देखा और फिर तुरंत ही अपना फोन उठाकर हर्षित के पास फोन करते हुए कहा हर्षित यहाँ जल्दी से एक टीम भेजो मेहता ने अपना घर किसी को बेच दिया लेकिन फिर भी हो सकता है कि इस से हमें, कुछ मिल जाए। हमें इस घर पूरे घर को चेक करना होगा ये सुनकर वो आदमी थोड़ा लज्जित हो उठा उसने विक्रांत से विनती करते हुए कहा सर आप लोगों को जो करना है वो कीजिए यहाँ पर मुझे तब तक इस घर से कोई मतलब नहीं रहेगा लेकिन प्लीज सर मेरी वाइफ को इसके बारे में कुछ मत बताइएगा प्लीज सर वो शख्स को पूरी तरह इग्नोर करते हुए नैना ने फोन पर ही हर्षित से कहा और हाँ जयपुर पुलिस को इन्फॉर्म करो कि हमने एक सेक्स ट्रैफिकर को पकड़ा है उनको बोलो लेडी कांस्टेबल लेकर यहाँ जल्दी पहुंचे ये लो, देखा तुमने अब यकीन हो गया ना कि ये लोग पुलिस वाले हैं उस आदमी ने अपने बगल में बैठी हुई दोनों लड़कियों को घूरते हुए कहा इसके बाद जब ये लोग बेडरूम से बाहर आए तो फिर नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा विक्रांत इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि पूरे शहर में सर्च अभियान चलाना ठीक रहेगा विक्रांत ने फिर अपना सिर हिलाते हुए अपनी सहमति जताते हुए कहा देखो अभी मेहता को ये आइडिया नहीं है कि हम लोग उसके ऊपर शक कर रहे हैं। और दूसरी चीज उसके पास इस टाइम पैसे हैं। अगर कहीं से भी उसे भनक लगी कि पुलिस उसके पीछे है तो फिर वो पक्का भाग जाएगा इस पर नैना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा उसका भागना कोई बड़ी बात नहीं है इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर उस पागल ने कहीं और मर्डर करना शुरू कर दिया तो तब हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इसीलिए हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा नैनान ने अभी अपनी बातें खत्म ही की थी कि हर्षद ने फोन पर ही इन्फॉर्म किया नैना मैडम पुलिस रास्ते में है और जल्दी ही वहां पहुंच रही है मैंने अभी मेहता की आई चेक किया है वो इस वक्त शहर के किसी भी होटल में नहीं है मतलब कि अगर किसी होटल में है भी तो अपनी पर्सनल आई से उसने रूम नहीं लिया है फिर उसने सांस लेते हुए कहा और एक चीज अभी तक उसके नाम पर मुझे सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट मिला है और वो अकाउंट यहाँ रियल एस्टेट कंपनी में लगा हुआ था लेकिन जब से उसे यहाँ नौकरी से निकाला गया तब से वो इस बैंक अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है उसके पास इस बैंक अकाउंट का ए कार्ड भी था लेकिन उसका भी यूज कर, उसने छह महीने से नहीं किया है इस पर नैना ने अपना सिर हिलाते मेहता को अच्छे से पता है कि उसे कैसे सबकी नजरों से बचकर रहना है अच्छा हर्षित भले ही जयपुर पुलिस के पास ज्यादा सीसीटीवी कैमरे नहीं है लेकिन फिर भी तुम अपने लेवल से मेहता को ट्रेस करने की कोशिश करो ओके ठीक है हर्षित ने जवाब दिया और फिर उसने फोन रख दिया फिर विक्रांत ने रूही की तरफ देखते हुए कहा अच्छा जाओ उससे पूछो कि यहाँ बेसमेंट किधर है बेसमेंट रूही ने कन्फ्यूज होते हुए कहा अरे ये केशव पंडित की डायरी बेसमेंट से ही गायब हुई थी ना मतलब यहाँ पर कोई स्टोर रूम है क्या शायद और वहीं से मेहता ने डायरी गायब की थी तो तुम जाके थोड़ा चेक करो स्टोर रूम कहाँ है हो सकता है कि वहां से कोई क्लू मिल जाए विक्रांत ने कहा इस पर रूही ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा वहाँ अंधेरा होगा और गंदा भी होगा वहां आप सर्च टीम को भेजिए ना मैं वहाँ जाके करूंगी मैं सीनियर पुलिस टीम की मेंबर हूं इस पर विक्रांत ने रूही को तरेड़ते हुए कहा जब तुम सीवियर के रास्ते से भागी थी तब तुमने खुद को सीनियर क्यों नहीं समझा तब तुम्हें वो नाला बहुत साफ नजर आ रहा था देखो मेरा दिमाग मत खराब करो जितना कह रहा हूं चुपचाप करो हो सकता है कि वहां कुछ इंपॉर्टेंट क्लू मिल जाए यहाँ मैं तुम्हें केस को सॉल्व करने में हेल्प करने का मौका दे रहा हूँ लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कुछ बकवास किये जा रही हूँ ठीक है ठीक है मैं जा रही हूँ रूने तुरंत ही अपना सिर नीचे करके वहां से बेसमेंट के लिए चलना शुरू कर दिया रूही अभी यहाँ से निकल ही रही थी कि उसके कानों में बिल्डिंग के बाहर सायरन बजने की आवाज आने लगी भले ही नैना ने पुलिस वालों को यहाँ पर बुला लिया था लेकिन उसने पुलिस को मेहता के अंकल को अरेस्ट करने के लिए नहीं कहा बल्कि उसने बस उस अधेड़ से अश्विनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश की उसके बाद पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली हालांकि जब से अश्विनी ने यह घर अपने अंकल को दिया तब से इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ था लेकिन फिर भी यहाँ पर अश्विनी से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं मिला ऐसा लग रहा था कि अश्विनी को पहले ही यह अंदाजा हो गया था कि बाद में पुलिस यहां पर आ सकती है ऐसे में उसने खुद से जुड़ा कोई सबूत छोड़ा ही नहीं इसी तरह इन लोगों को लग रहा था कि नीचे बेसमेंट में बने स्टोर रूम में से कुछ एविडेंस मिल सकता है लेकिन वहां पर भी इन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ काफी देर तक बेसमेंट में सर्च अभियान चलाने के बाद भी इन लोगों को वहां से सिर्फ बेकार की और बिना काम वाली चीजें ही मिली थी इस वजह से रूही को विक्रांत के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था उसने फालतू में अपना टाइम और स्किल वेस्ट किया था जब इन लोगों को यकीन हो गया की अश्विनी मेहता के घर से इन्हें कुछ भी क्लू नहीं मिलने वाला तब विक्रांत नैना और रूही वहाँ से वापस पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़े